श्री रामकृष्ण वचनामृत साकार अथवा निराकार गोस्वामी से ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं यह भी सत्य है अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं यह भी सत्य है और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद हैं यह भी सत्य है वेदों ने उनको साकार भी कहा है निराकार भी कहा है सगुण भी कहा है और निर्गुण भी किस तरह जानते हो सच्चिदानंद मानव एक अनंत समुद्र है ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं वैसे ही भक्तहीन के लगने से सच्चिदानंद सागर में साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं वे भक्त के लिए साकार होते हैं फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है फिर वही पहले का पानी जो का त्यों रह जाता है ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है इसीलिए श्रीमदभागवत में सब स्तो करते हैं हे देव तुम ही साकार हो तुम ही निराकार हो हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो परंतु वेदों ने तुम्हें को वाक्य और मन से परे कहा है परंतु यह कह सकते हो कि, कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं ऐसा भी स्थान है जहां बर्फ गलती नहीं स्फटिक का आकार धारण करती है केदार श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने तीन दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है एक जगह कहा है हे भगवान तुम मन और वाणी से दूर हो किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया अतएव अपराध क्षमा करो क्षेरा हाँ ईश्वर साकार भी है और निराकार भी फिर साकार निराकार के भी परे हैं उनकी इति नहीं की जा सकती नित्यसिद्ध तथा कोमार वैराग्य राखाल के पिता बैठे हुए हैं राखाल आजकल श्री कृष्ण के पास ही रहते हैं राखाल की माता के गुर्जा जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह किया है रा, राखाल यहीं रहते हैं इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है ये श्रीमान और विषय मनुष्य हैं सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं श्री रामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मजिस्ट्रेट आया करते हैं राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं उनमें मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती है श्री रामकृष्ण रह रह कर के पिता को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए श्री राम राखाल के पिता और भक्तों से आहा आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे उसके होठ रह, रह कर हिल रहे हैं अंतर में ईश्वर का नाम जपता है इसलिए होठ हिलते रहते हैं ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा वेदों में होमा पक्षी की कहानी है वह चिड़िया आकाश में ही रहती है ज़मीन पर कभी नहीं उड़ जाती आकाश ही में अंडे देती है अंडे गिरते रहते हैं पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं तब बच्चे निकल आते हैं वे भी गिरने गिर... गिरते गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं तब बच्चे निकल आते हैं वे भी गिरने लगते हैं उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती है तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिट्टी में गिर जाएंगे और गिरे तो चकनाचूर मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं माता के निकट पहुँचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं बचपन में ही संसार देखकर डर जाते हैं इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाए किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो यदि यह कहो कि ये रहे विषय मनुष्यों में पैदा हुए विषय के यहाँ फिर इनमें ऐसी भक्ति ऐसा ज्ञान कैसे हो गया तो इसका भी अर्थ है मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है उसे चने चने से निकल कितने अच्छे काम होते हैं मैली जमीन पर गिर गया है इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा आह राकार का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है और होगा भी क्यों नहीं यदि सूरण अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं सब हँसते हैं जैसा बाप वैसा उसका बेटा मास्टर गिरिंद से अलग से साकार और निराकार की बात कैसी समझाई उन्होंने ज्ञान ज्ञान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं गिरिंद होगा वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं मास्टर नित्य साकार आप समझे स्फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका श्री राम कृष्ण मास्टर से क्यों जी तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो मास्टर और गिरिंद जरा हंस चुप हो गए बृंदादासी रामलाल से रामलाल अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो हमें बाद में देना श्री कृष्ण बिंदा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गई